बत्तीसवा कारिका में कहा गया न निर्बोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न साधक न मुक्त इतना परमार्थता तो सृष्टि प्रलय साधक मुक्त मु, मुमुक्षु ये बद्ध ये सब कुछ नहीं है केवल ये कल्पित है ये कल्पित है इसको सिद्ध करने के लिए आगे तैतीसवा कारिका में कहा भावेर असभ्यर एवायम अद्वेन च कल्पित भाव अभी दया नस्मा अद्वैता शिव ये सामान्य विशेष भाव जो सब दिखता है वो अधिष्ठान आत्मा में ही सब सबकल है आत्मा तत्म सब कल्पित है इस प्रकार के कहा गया और वास्तव जो अधिष्ठान है वही शिव है वही अद्वैय है वही शिव है तो, तैतीसवा कारिका में कहा गया कि आत्म तादात्म्य ये सब कल्पित है अभी कहते हैं कि आत्म तादात्म अगर कल्पित हुआ आत्मा वास्तव है वास्तव के साथ जो तादात्म्य होगा वो भी वास्तव होना चाहिए जैसे कहते हैं घट मिट्टी में तादात्म्य संबंध से कल्पित है घट तो क्या अगर मिट्टी सत्य है घट मिथ्या हो जाएगा क्या तो इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे कि आप कह दिए कि आत्मा तादात्म्य न कल्पित हुए सामान्य और विशेष तब तो ये सब भी सत्य होना चाहिए तो यहाँ कहते हैं आगे इसलिए कहते हैं कि आत्मा भावे न स्वेना पी कथनम नाना इदम नाना जो चौथे श्लोक में कहते हैं इदम नाना इधम अर्थात द्वैतम ये जो नाना द्वैत है वो आत्म भावे और आत्म ये आत्मा भावे न अर्थात आत्म तादात्म्य नारमार्थिक नहीं होंगे आत्मा पारमार्थिक होने पर भी ये द्वैत आत्मा में तादात्म्य होने पर भी ये पारमार्थिक नहीं है क्योंकि यहाँ जो तादात्म्य है यह आध्यासिक तादात्म्य रज्जु में सर्प का तादात्म्य होता है और मिट्टी में घट का तादात्म्य होता है किन्तु दोनों में अंतर है एक में है कि भिन्न सत्ता में तादात्म्य एक है समसत्ता में तादात्म्य तो यहाँ कहते हैं भिन्न सत्ता में तादात्म्य और बिल्कुल तो कल्पिता है उनका सत्ता भी नहीं है तो आत्मभावे नत्म ता तादात्म्य न सिद्ध नहीं होगा और आत्मनिरपेक्ष होकर के स्वतंत्र रूप से वो भी सिद्ध नहीं होगा पृथक भी ये सिद्ध नहीं होगा अपृथक भी नहीं है पृथक अगर कुछ है तो अपृथक का विचार आएगा अगर पृथक ही कुछ नहीं है फिर अपृथक ये भी बात नहीं है हम लोग टीका में देख रहे थे चतुर्थ पंक्ति में 119 सौ उन्नीस पृष्ठ में टीका ना पी किंच्योन अपृथक भूतविध्य पृथक होकर के तो कुछ सिद्ध नहीं होगा उसमें बहुत सारे दोष दिखाया आत्माश्रय होगा अनुन्याश्रय होगा चक्र का होगा अनवस्था होगा जो पृथक तो है वो धर्म होगा अथवा स्वरूप होगा यह सब प्रकार की पृथकों तो का खंडन किया गया अभी कहते हैं ठीक है पृथक नहीं तो अपृथक होगा अर्थात वे द्वैत आत्मा से अपृथक होकर के सिद्ध होंगे अभी कहते हैं कि ना किंचित अन्थक भूत सिथक होकर के कुछ सिद्ध होंगे ये भी नहीं है घटपटादी शब्द पर प्रसंगात् व्यवहार लोपाता आह अभी अपक होकर कहेंगे कि घट आत्मा के साथ अपृथक होकर के सिद्ध होगा और पट भी आत्मा के साथ अपृथक होकर के सिद्ध होगा घट आत्मा के साथ अपृथक हुआ और आत्मा पट के साथ अपृथक हुआ अर्थात घट पट के साथ अपृथक हो गया तो अगर सभी पदार्थ आत्मा के साथ अपृथक हो जाएंगे तो ये सब परस्पर में भी अपृथक हो जाएंगे तो इसको कहते हैं घट पटादी शब्द नाम पर्यायत्व प्रसंगात् घट तो पट होगा पट घट होगा क्योंकि पट आत्मा हुआ और आत्मा घट हुआ इसलिए पट घट हो जाएगा तो इस प्रकार की सब व्यवहार लोप आपात व्यवहार सब लोप हो जाएगा सब पर्याय वाचक हो जाएगा भाष्य में कहे ना ये श्लोक में न पृथक आगे कहे न अपृथक किंचित पृथक होकर के भी कुछ कुसिद्ध नहीं होगा अपृथक होकर के भी कुछ कुसिद्ध नहीं होगा अपृथक अर्थात आत्मन अपृथक हो, होकर के वो भी कुछ कुसिद्ध नहीं होंगे आगे टीका में अत वास्तव आकारण सर्वथा निरूपण असहम एव द्वैतम इति फलितम आहा इसलिए अतः वास्तव आकार के ऊपर छह नंबर टिप्पणी पृथकवादी न द्वैत से निरूपय अशक्य पृथक होकर के अपृथक होकर के आत्मतादात्म्य होकर के स्वतंत्र होकर के किसी उपाय से द्वैत पार्थिक है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा में अतः वास्तव आकारण था जिस रूप से अधिकता है उसी रूप से पार्थिक इस प्रकार से सर्वथा निरूपण निरूपण असहन एव निरूपण विचार करने से विचार को सहना नहीं करता है एवं द्वैतम मिति फलितम अर्थात द्वैत तो क्या है विचार आरम्भ करेंगे तो वो टिकेगा नहीं उसका स्थिति नहीं रहेगी इति श्लोक में कहते हैं इति तत्विद विदु तत्व ज्ञानी लोग इस प्रकार की जानते हैं हम व्यवहार करते है कहते व्यवहार होता है विचार करने से टिकेगा नहीं तो व्यवहार कैसे होता है कितने व्यवहार आप करते हैं कल्पितों को सत्य मान करके व्यवहार करते हैं तो जितना जितना ये मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ होगा उतना उतना व्यवहार भी घट जाएगा और जितना जितना व्यवहार घट जाएगा उतना उतना मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ होगा ये ज्ञान का जब निधिध्यासन आरम्भ होता है तब तो कहते हैं ये जैसे जैसे वासनाक्षय होगा ऐसे ऐसे मनोनाश होगा जैसे मनोनाश होगा ऐसे तत्वबोध दृढ़ होगा जैसे बोध दृढ़ होगा ऐसे वासनाक्षय होगा वासनाक्षय से मनोनाश मनोनाश से बोध ये चलेगा हो करके तत्व बोध इतना दृढ़ हो जाएगा कि फिर और वासना का सत्ता ही नहीं रहेगा वासना और उठ करके कार्यक्षम होंगे हो ये नहीं हो पाएंगे हो सकते हैं दूर में दिखेगा ऐसा है कि इच्छा इसे हमको चार साल पहले एक बार एक दिन इच्छा होगा स्फटिक माला पहनेंगे चार साल पहले हमको इच्छा हुआ था तो फिर सोचा चलो एक खरीदेंगे उनको लगा कि ये हीरा जैसा कीमती है क्योंकि बहुत लोग नहीं पहनते हैं ना इतना पैसा छोड़ दो तो इसको तो कुछ दिन तक तो इच्छा चला फिर दो तीन साल बाद तो इच्छा चला गया छोड़ो क्या है वो सब तो फिर देखा वो इच्छा भी पूर्ति हो गया इस बार गुरु हम उसको आधा घंटा गला में डाला फिर देखा क्या होता है उसमें फिर निकाल करके कांटा में रख दिया हो गया वो इच्छा संस्कार से भी चला गया था वो नहीं था तो वो वही पूरा हो गया ठीक है चलो इस प्रकार तो जितना जितना ये बासनाक्षय होगा उतना उतना मनोनाश हो गया फिर वो चलेगा नहीं वो मन चलेगा नहीं उसमें तो वासना जब विचार करने से धीरे धीरे क्षय हो जाता है तत्वबोध के बाद जब पूर्ण वासना क्षय हो जाएगा तत्वबोध होने के बाद चक्र में आ सकता तो वास्तविक क्या होता है बोध होता है जिस स्तर पर हम कहते हैं हम चतुर्थ स्तर में कह देते हैं कि तत्वबोध हो गया किंतु उसके बाद वासना उसको अर्थात दिखेगा किंतु बहुत दूर में दिखेगा वासना कार्यान्वित नहीं तो नहीं हो पाएंगे तब तो वासना जब दिखता रहेगा नहीं कहा जाएगा वासना पूर्ण रूप से क्षय हो गया और वासना कार्यकारी नहीं हो पाएगा संस्कार रूप से दिखेगा अब तत्वबोध होने के बाद वो वासना का संस्कार धीरे धीरे नाश होगा पहले तत्वबोध होगा आगे वासना का संस्कार नाश होगा इसी को गीता में कहते ना दो निराहारस्य रसोप्यस्य निवर्तनतेराहारेहीजम र निवर्त तो निराहि रस वर्जम विषयावर्तनते निराहारेही न जो विषय को ग्रहण नहीं करता है ऐसा जो दे है उसका रसा वर्जम, रसा रस वर्जम विषया निवर्तन्ते विषय निवृत्त हो जाए कि रस वर्जन रसम वर्जय्वा रसवर्ता संस्कार संस्कार रहेगा तो संस्कार रहेगा किंतु संस्कार कार्यक्षम नहीं हो रहे हैं ऐसा स्थिति में उसको ज्ञान होगा तो ज्ञान होने के बाद रसोपय परम दृष्टि निवर्तते जो रसो जो संस्कार ये परम दृष्टि तत्वबोध होने के बाद संस्कार नाश होगा क्यों तत्वबोध होने के बाद चित्तों अधिक अधिक तत्वों में स्थिर रहेगा जितना जितना तत्वों में स्थिर रहेगा तो वो तत्वों का अर्थात तो ब्रह्माकार वृत्ति का संस्कार बनेगा एक तो ब्रह्माकार वृत्ति का संस्कार बनेगा और इधर जगत को मिथ्यात्व दृढ़ करेगा तो जगत को मिथ्यात्व दृढ़ करने से जैसे संस्कार उठेगा उसी समय उसको काट देगा ऐसे दो चार बार कट जाने से वो संस्कार नाश हो जाएगा और दूसरा है कि इधर तत्व का जो संस्कार बन रहा है एक संस्कार दूसरा संस्कार का विरोधी है विचार संस्कार का विरोधी है विरोधी संस्कार अन्य संस्कार का विरोधी है तो तत्वबोध रूप संस्कार ये वासना संस्कार को नाश करेगा विरोधी होने से और बोध संस्कार जैसे उठेगा उसको विवेक से नाश करेगा इसलिए तत्वबोध तो दोनों उपाय से संस्कार को नाश करेगा जैसे ही संस्कार नाश हो जाएगा बहुत परिमाण में क्षीर्ण हो जाएगा वो पंचम भूमिका में आ जाएगा आगे ष्ठ भूमिका इत्यादि हो जाएगी चतुर्थ भूमिका में उसका संस्कार रहेगा किंतु कार्यान्वित नहीं होंगे खरे दिखेगा उसको इस प्रकार संस्कार उसका कोई कार्य नहीं होगा और नाश न देखिए न अच्छा मतलब यह जो वासना क्षय कहा जाता है तो ये अर्थात तत्वबोध तो तो तो से प्रात काल में वासना क्षीण होंगे अर्थात तो उनका कार्यक्षमता नाश होगा किन्न वासना बने रहेंगे और वासना बने रहेंगे अर्थात जो बहुत दृढ़ वासना वो बने रहेंगे ये छोटा मोटा वासना वो सब और नहीं रहेंगे वो चले जाएंगे जो बहुत दृढ़ वासना वो बने रहेंगे वो तो के ना तो के बाद फिर नाश हो जाएगा अतः तत्विदिदु तो तत्व ज्ञानी लोग जानते हैं ये जो द्वैत है वो किसी भी उपाय से सिद्ध नहीं होगा विचार तो करने से सिद्ध नहीं होगा हम जितना जितना विचार करते हैं उतना उतना यह निश्चय होता है कि द्वीत तो बिल्कुल सिद्ध नहीं है खाली इस प्रकार के दिखता है और जितना जितना सत्व बढ़ेगा रजस्तमस घटेगा उतना यह निश्चय होगा रजस्तमस हमारा दुखों का कारण है वो दुख दे करके जो पूरा हो जाएंगे धीरे धीरे निश्चय होगा इसलिए जितना जितना दुख उनको आए साधन मार्ग में भोग लेना ठीक है आगे ठीक है यदम अद्वैता शिवा त्र हेतर उपन्यासपर श्लोक दर्शयती पूर्वश्लोक में कहा था तस्माता शिवा भावा असदिरेवायद कल्पी भावा अवयन तस्माता शिवा ऐसे पूर्वश्लोक में कहा था तो जो तेतीसवा श्लोक बत्तीसवा श्लोक में न निरोध कह करके सब निषेध किया गया तैतीसवा श्लोक में उसका एक हेतु दिया गया कि सामान्य विशेष सा सब कल्पित तो है इसलिए अधिष्ठान अद्वैय यही शिव है अभी चौतीसवा श्लोक में उसका दूसरा हेतु दे रहे हैं कि ये जो द्वैत है ना ये आत्मतात्म्यन ना स्वरूपेण ना पृथक ना अपृथक किसी भी उपाय से सिद्ध नहीं होंगे ये दूसरा हेतु दे रहे हैं इसको टीका में कहते हैं यद उत्तम शिवा तैतीस मां कारिका में कहे थे अभी उसी में अर्थात अद्वय जो है वही शिव है उसमें हेतुअ उपन्यास परत्व दूसरा हेतु कहने के लिए ये श्लोक चौतीसवा श्लोक भाष्य में कुतश्च अद्वयता शिवा तो अद्वय शिवा ये कैसा है शिवा अर्था एक नंबर टिप्पणी कहते हैं निरतिशय आनंद रूपा इतर्थ तो ये अद्वय यही निरतिशय आनंद है टीका में तदेव स्फुटती उसी को ही स्पष्ट करते हैं भाष्य में नाना अन्याश्या, अन्याश्या, अन्याश्या, नाना भूतं, नाना अन्यस्माद् यत्र तत्र नाना तुम करता नातम का एक से दूसरा अन्य दिखता है पृथकम अस्त अन्यस्य अन्यस्माद् पृथक् एक दूसरा से पृथक हुआ यम यत्र यत्र तत्र दृष्टम भवेत् तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं तत्र अच्छा तेरे पंक्ति है भाष्य पहले देखते हैं ये जो द्वैत अन्यस्य अन्य अन्य से पृथ्व जब वो दिखेगा वो अशुभ माना जाएगा ये जिस वस्तु में पृथक दिखेगा वो वस्तु अशुभ है अर्थात तो वो परमार्थिक नहीं है टीका में नाना भूतम इति अश्य पर्याय उपादान पृथकमी भाष्यकार कहते हैं नाना भूतम आगे पृथक नाना भूतम भूतम का अर्थ त्व प्रत्यय नाना तोम तो नाना तोम का अर्थ हो गया पृथकत्वम यह उसका अर्थ हो गया पर्याय शब्द भय तस्थय प्रकटयति द्वैत का भान होगा तो भय का कारण होगा तो भय कारण क्यों है कि कहते अन्या अस्थक जहां वो दिखेगा वो अशुभ हो जाएगा भय का कारण हो जाएगा तत्र व्याघ्र चोरादी यावत भाष्य में दया यद अशिव भवे तो हमसे पृथक वह है अर्थात तो उसके साथ हमारा बिल्कुल कोई संबंध नहीं ऐसा कहां दिखेगा व्याघ्र चोरादि में जो हमारे साथ समान चिंताधारा वाला है वहां हो सकता है कि थोड़ा समानता दिखेगा किन् व्याघ्र चोरादि में बिल्कुल पृथक दिखेगा तो कहते हैं वो तो अशुभ होगा भय का कारण होगा तद भय कारणम भेद दर्शनम अद्वय वस्तुनी नास्ती इतिहास कि जो भय का कारण है भेद दर्शनम भेद का दर्शन होगा तो भय होगा वस्तुनी वस्तु नास्ती वस्तु में वो नहीं है का जिस समय ज्ञान होगा भ्रमाकर वृत्ति है दूसरों का भान नहीं होगा तो भय का कहा स्थिति है नहीं भाष्य में न नहीं अत्र अद्वे परमाथ सती आत्मनि प्राण आदि संसार जातम जगत आत्म भाव पर नाना, नाना भूतं भूतम नहीं भवती, नहीं आरंभ में दिया अंत में दे दिया भवती। तो क्या नहीं होता है भवती के पूर्व दे दिया नाना भूतं अर्थात तो नाना वस्तुअन्तर अन्य अन्य नाना वस्तु नहीं होते हैं कहाँ नहीं होते हैं पंक्ति के आरंभ क्या अद्वये परमा सती आत्मनि जो अद्व है वही परमार्थ सत्य है वही आत्मा है उसमें प्राणादि संसार जातम जगत प्राणादि प्रथम सृष्टि होता है प्राण प्राण अर्थात हिरण्य तो ये संसार जातम संसार जातम संसार समूह इदम जगत ये जो जगत है वो आत्मभावे न परमाथ स्वरूपे न आत्मा में है आत्मभाव अर्थात आत्मतादात्म्य न आत्म तादात्म्य होकर के ये सब पदार्थ जो श्रेष्ठ पदार्थ वो आत्मनी अध परमार्थ सती ये सब नहीं है निरुप्य मणम अर्थात तो इनका विचार करने से वास्तव से सिद्ध होंगे ऐसा नहीं है आत्मभावे न परमार्थ रूपे न ये सत है ऐसा विचार करने के लिए चलेंगे तो नहीं नाना वस्तु अंतर्भूतम भवती ये भिन्न कुछ नहीं होगी विचार नहीं करने से अलग ऐसा लगता है थोड़ा सा विचार आरम्भ करेंगे तो कुछ भेद ये सिद्ध नहीं होगा और जितना धीरे धीरे हमारा विचार करते करते जीवन में उतरेगा उतना फिर ये आनंद होगा ठीक में अध्यस्तम अधिष्ठान रूपेण तत्व तो निरूप्य असदेव असदैव इत्यत्र इतना दृष्टान्त जो अध्यस्त पदार्थ है वो अधिष्ठान रूपेण तत्व तो जब हम अध्यस्थ का निरूपण करना आरंभ करेंगे अधिष्ठान दृष्टि से अधिष्ठान तो सत्य है ये जो उसमें दिखता है वो कैसा है इस प्रकार के जो विचार करेंगे तो असदेव भवती निश्चय हो जाएगा ये रजु तो यहाँ है जो सर्प दिख रहा था वो क्या चीज है ऐसा अगर विचार करेंगे तो ये असती होगा तो अधिष्ठान रूपेण अर्थात तो अधिष्ठान सत्ता अपेक्षा से अधिष्ठान रूपेण अधिष्ठान रूप से अधिष्ठान रूपेण तो अधिष्ठान हमेशा उच्च सत्ता वाला होता है उच्च सत्ता के साथ अगर तुलना करेंगे तो ये अध्यस्थ पदार्थ सर्वदा तो असती मालूम पड़ेगा रजू तो तो हो गया व्यावहारिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता के दृष्टि से तुलना करेंगे तो सर्व तो असत लगेगा परमात्मा ब्रह्म हो गया पारमार्थिक सत्ता उस दृष्टि से विचार करेंगे तो जगत तो असत्य लगेगा ये व्यावहारिक भाष्य में यथा स्वरूपेण प्रकाशे निरुप्यमाने न नाना भूत कल्पित सर्पो अस्थित तद्वत यथा रज्जु स्वरूपेण रज्जु, रज्जु के आधार पर रज्जु का सत्ता को मन में रख करके प्रकाशे अर्थात वहाँ को, कोई प्रकाश ला करके अंधकार में हमको रज्जु में सर्प गया था ना वही अंधकार में हम निरूपण करेंगे कुछ तो अधिक नहीं रहा है कैसे निरूपण करेंगे इसलिए कहते हैं प्रकाश है न प्रकाश जला करके फिर रज्जु का निरूपण करेंगे और उसमें ये जो सर्प दिख रहा था वो क्या चीज है ऐसा अगर विचार करेंगे तो। रज्जु स्वरूपेण प्रकाश है न प्रकाशन सहकारेण प्रकाश सहकारी रहे नहीं तो वही मंदांधकार में आप निश्चय नहीं कर पाएंगे प्रकाशन निरूप्यमाण न ना, नाना भूत तो वहाँ किसी को सर्प दिख रहा था किसी माला भूछिद्र दंड धारा इस प्रकार की सब दिख रहा था ये नाना भूत कल्पित तो सर्पो अस्थि जैसा इसी प्रकार की तत्व वहाँ प्रकाश जला करके आप रजु तत्व का निरूपण किए और सर्प नहीं रहा इसी प्रकार की यहाँ प्रकाश क्या हो जाएगा ब्रह्माकार वित्तीय ज्ञानम ये ज्ञान के आधार पर जब आप परमात्मा के अर्थात ब्रह्म अधिष्ठान को लेकर के जगत का तुलना करेंगे ये जगत असत हो जाएगा यहाँ प्रकाश स्थानीय हो जाएगा ज्ञान टीका में प्रदीप प्रकाशन अधिष्ठान मात्रतया समारोपित सर्पो यदा निरूप्यते तदा नाशो तद व्यतिरेकेण सिद्ध्य प्रदीप प्रकाशन प्रदीप जला करके पहले अंधकार में सर्प दिख रहा था अभी प्रदीप अधिष्ठान प्रकाशे नात्रतया समारोपित समारोपित तो हो गया था सर्प अभी प्रकाश जला करके आपको केवल अधिष्ठान मात्र ही दिखता है रजू दिखता है जब जवाब यद निरुप्यते तदा तद्व्यति असौ तद्व्यति नीध्यती असौ से क्यांगे तद से क्या असौ सर्प तद्द्यति न सिद्ध्य रजु असौ सर्प रजुव्यतिरेकेण न सिद्ध्य सर पर भिन्न होकर सिद्ध होगा, तथा तथा हो गया, जगत भी आत्मस्वरूपेण आत्मस्वरूपेण जब निरूप्य करेंगे किंतु यहाँ प्रकाश चाहिए तो प्रकाश कौन होगा कहीं ब्रह्मकार तो ब्रमाकार वृत्ति होने से जब ब्रह्म का भान होगा अनुभव आएगा तब हम जब जगत का फिर विचार करेंगे न अन्यत्व न सिदे ये जगत ये मेरे में ही कल्पित तो हो रहा है तो मेरी बुद्धि चलने से ये जगत और मेरी बुद्धि जैसे चले ऐसे जगत मेरी बुद्धि अगर जगत में सर्वत्र शिव जी का दर्शन करेगा जगत शिव रूप हो जाएगा तो ये सब तो केवल शिव ही है वही एक ही शिव ही नाना रूप से दिख रहा है अशिव रूप से कल्पना करेंगे तो अशिव दिखेगा टीका में एव प्रथम पाद व्याख्या पाद व्याचस्ते तो श्लोक का आ, ये प्रथम पाद हो गया न आत्म भाव न ना इदम नाना तो कहेंगे स्वेनापी अर्थात स्वतंत्र रूप से ये सब द्वैत सिद्ध हो इसके लिए भाष्य में कहते हैं ना स्वेन प्राणादि आत्मनादम विद्यते कदाचित सर्ववत कल नी स्व स्वेन अर्थात प्राणादि आत्मना जिस रूप से दिख रहा है उसी रूप से इधम विद्यते विद्यते विद्य सत्य परमार्थिकत्वेन विद्यते वो नहीं है कदाचित कदाचित विद्यते पहले नापी नापी कदाचित अर्थात त्रैकालिक निषेध जगत जो दिख रहा है वो ब्रह्म रज्जु में सर्प जिस समय हमको सर्प दिख रहा था उस समय में तो वहाँ सर्प था काटने वाला सर्प तो उस समय भी नहीं था वहाँ तो कहते है त्रैकालिक निषेध तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कदाचित अभी कदाचित करता त्रैकाली का निषेध कभी भी ये जगत नहीं है रज्जु सर्पव कल्पित रज्जु में सर्प त्रैकाली का निषेध होता है तो यहाँ थोड़ा विचार देते हैं अन्यत्र जब रज्जु में सर्प का हम निषेध करते हैं कौन सा सर्प का निषेध करते हैं कहते हैं काटने वाला सर्प नहीं था तो हम कहते हैं कि सर्प नहीं था किंतु उस समय में दिख रहा था नहीं दिख रहा था तो दिख रहा था जो पदार्थ दिख रहा था वो था नहीं था, था। अर्था प्रतिभाषी का सर्प वो था।, था हम किसका निषेध कर रहे हैं फिर व्यावहारिक सर्प का, का निषेध प्रातिभाषी तो था कैसे उसका निषेध करेंगे व्यावहारिक सर्प का निषेध कर रहे हैं तो व्यावहारिक सर्प का क्यों निषेध कर रहे हैं क्या व्यावहारिक सर्प वहां था क्या आपको जो दिख रहा था अभी उसका निषेध तो नहीं कर रहे हैं जैसे रामानंद जी आए नहीं और कहेगा रामानंद जी आज ना आए भाई रामानंद जी, जी आए नहीं तो फिर रामानंद जी नहीं आना चाहिए क्यों कहेंगे इसको कहते हैं अप्राप्त प्रतिषेध जो प्राप्त है आप कहेंगे कि हाँ जो दिखता था वो नहीं है किंतु जो दिखता था वो तो दिखता था प्रातिभाषिक सर को दिखता था तो प्रातिभाषिक का निषेध नहीं हो पाएगा व्यावहारिकों का निषेध नहीं हो पाएगा क्योंकि अप्राप्त प्रतिषेध होगा जो प्राप्त नहीं है उसका प्रतिषेध करते हैं तो इस प्रकार के दोष दिखाते हैं तो इसलिए उसका समाधान देते हैं कि व्यावहारिक तादात्म्यपन्न प्रतिभाषिक जो उसको दिख रहा था प्रातिभाषिक दिख रहा था और वो सर्प से उसको भय हो रहा था क्योंकि वो काट सकता है ऐसा भय हो रहा था तो वो जो प्रातिभाषिक सर्प में व्यावहारिकों का तादात्म्य कर रहा था व्यावहारिक तो और तादात्म्य पन्न प्रातिभाषिक का भो रहा था निषेध भी जब करेगा कहेगा कि व्यावहारिक तादात्म्य पन्न प्रातिभाषिक वहां नहीं था तीनों काल में नहीं था तो व्यावहारिक और तादात्म पन्न प्रातिभाषिक प्रतिभाषिक तो था वेदांति मानते अनिर्वचित सर्व की उत्पत्ति होती है प्रतिभाषिकषेध नहीं किया जा सकता है तो व्यावहारिक और तादात्म उपलब्धि भी वही हो रहा था और निषेध भी उसी का हुआ इसलिए अप्राप्त प्रतिषेध नहीं होता है ये वेदांत समाधान देते हैं इसी प्रकार की यह जगत अभी जगत व्यावहारिक है पारमार्थिक है क्या किंतु हमको पारमार्थिक और तादात्म्यपन व्यावहारिक जगत दिख रहा है हम जगत को सत्य मानते हैं तो जिस समय में ज्ञान हो जाएगा उस समय में कहेगा कि जैसे ये सर्प नहीं है रज्जु है निश्चय होने के बाद कहता है कि हम प्रातिभाषिक सर्प दिखता था हम उसमें व्यावहारिक का आरोप करते थे जो कि व्यावहारिक नहीं था इसी प्रकार की ज्ञान उत्तर काल में ये जगत व्यावहारिक कहेगा व्यावहारिक जगत समाधिस नहीं है तो व्यावहारिक जगत दिखेगा किंतु उसमें जो सत्यत्व का आरोप होता था पारमार्थिकों का आरोप होता था वही नहीं रहेगा जैसे वो रज्जु को अगर चित्र किया गया सर्प जैसा तो ज्ञान होने के बाद ये रजू सर्प जैसा दिखेगा किंतु उसमें और व्यावहारिक का तादात में हो जाएगा क्या इसी प्रकार की यहाँ पे इसका तो है ये ना ऐसे दिखेगा किंतु उसमें जो पारमार्थिक सत्य मानता था वो नहीं मानेगा तो पारमार्थिक सत्य जब हट जाएगा तो अर्थात ये हमेशा रहेगा ऐसा बुद्धि नहीं रहेगा पारमार्थिक सत्य नहीं रहे नही मतलब हमेशा इस प्रकार की रहे रहेगा इस प्रकार के और निश्चय नहीं होगा तो अभी हमको जो पारमार्थिक सत्य हट गया व्यावहारिक में हमको ये हुआ कि ये हमेशा नहीं रहेगा अभी है अभी हमेशा नहीं रहेगा किंतु कितने समय रहेगा कहेंगे जितने समय रहेगा उतने समय तो हमारा अंदर में जो है कि बैठा है कि ये हमारा बने रहना चाहिए ये बुद्धिठो नाश कर देगा अगर कल ही नश नाश हो जाए कहेंगे मतलब जो पदार्थ व्यावहारिक पदार्थ में हम पारमार्थिक का आरोप करने से हमारा बुद्धि होता है कि हमेशा बने रहना चाहिए जब वो चला जाएगा तब तो और हमेशा बने रहना चाहिए बुद्धि हमारा चला गया अभी कितने समय बना रहना चाहिए तो कहेंगे जितने समय रहेगा उतने समय ये हमेशा बने रहे इसके लिए बहुत ज्यादा उद्यम नहीं करेगा यही है ज्ञान का फलक तो हमेशा बने रहे अगर उद्यम नहीं करेगा तो उसका प्रवृत्ति घट जाएगा और प्रवृत्ति दुखों का कारण है प्रवृत्ति घट जाएगा तो शांत रहेगा फिर आनंद होगा रज्जु में जो व्यवहार होता है तो प्रातवासी पासि, प्रातवासी की जब मुझे रज्जु ज्ञान व्यवहार भी नहीं है ना, ना, ना, ना रज्जु ज्ञान व्यवहार नहीं है मतलब मतलब तो सबका व्यवहार नहीं है वहाँ हाँ और उसी प्रकार वहाँ का इत्यादि नहीं होगा कि सर्प जैसा दिखेगा और हम यहाँ कह देते सर्प जैसा दिखेगा और किन्तु सर्पो जैसा व्यवहार नहीं करेगा अर्थात उसे भय नहीं होगा उसको मारना है पीटना है ये सब बुद्धि नहीं होगा इसी प्रकार की जितना जितना यहाँ भी जगत में मतलब पारमार्थी को निश्चय दृढ़ होगा उतना उतना जैसे पंचम षष्ठ में जाएगा ठीक उसी प्रकार की होगा हम पंचम षष्ठ और सप्तम भूमिका के ज्ञानी को देखेंगे हमको रज्जु वाला दृष्टांत तो बिल्कुल सत्य मालूम होगा मतलब बिल्कुल स्पष्ट पता चलेगा जब तक तो हम पंचम षष्ठ वाला को नहीं देखते है ना हमको इस प्रकार की दृढ़ नहीं होता है हम कह देते हैं आपका जो प्रश्न हुआ रज्जु में और ज्ञान में हम बिल्कुल बराबर नहीं देखते हैं यहां देखते हैं ज्ञानी लोग व्यवहार करते हैं कहते हैं कि जब ष्ठो सप्तम हो जाएगा ना तब देखेंगे कैसा होगा तब तो आपको लगेगा जैसे सर्प का कोई व्यवहार ही नहीं है इसी प्रकार की जगत का व्यवहार भी नहीं रहेगा बिल्कुल मुर्दा जैसा पड़ा रहेगा खिलाओ तो खाएगा नहीं तो नहीं खाएगा इस प्रकार के हो जाएगा सप्तम हो जाएगा तो खिलाने से भी नहीं खा पाएगा तो ये जितना अविद्यालय से मतलब जितना अभी अविद्यालय से जितना अधिक रहेगा हमको लगेगा नहीं जितना अविद्यालय से घट जाएगा उतना लगेगा हम लोग छोटे मारे श्री वगैरह को देखे नहीं जो लोग देखे होंगे उस समय में जो लोग वेदांत विचार कर रहे होंगे वो बोलेंगे बिल्कुल समान है दृष्टांत दृष्टांतिक बिल्कुल समान है कोई व्यवहार ही नहीं है दिन भर अगर पड़े रहेंगे ऐसे ही मुख में प्रसन्नता है किन्तु शरीर का नीचे अंश सड़ गया तो ये कोई हो है तो कितना कठिन है अर्थात उनका रज्जु बोल करके निश्चित हो गया मतलब रज्जु निश्चित हो गया सरसो है ही नहीं शरीर है ही नहीं इतना हो जाएगा निश्चित तो होगा तो हम जितना अपना दुख भोगने चले तो जितना ये घट जाएगा उतना सत्व बढ़ेगा फिर धीरे धीरे ये भूमिका का ऊपर होना है सत्व के ऊपर क्योंकि भूमिका अंतकरण का एक धर्म है वो कोई आत्मा का तत्व नहीं है तो अंतकरण में जितना सत्व बढ़ेगा उतना भूमिका बढ़ेगा तो सत्व तो बढ़ेगा अर्थात ये अविद्या का व्यवहार घट जाएगा बढ़ जाएगा तो सब लगेगा इसलिए जितना अधिक मतलब उद्यम करें, अच्छा भाष्य में कहते नापी सुय न प्राणादि आत्मना इदम विद्यते कदाचित अभी कभी भी और ये तीनों काल में नहीं रहेगा जैसे रज्जु सफ कल्पित तत्वादेगा टीका में कल्पना कल्पनावस्थायाम प्राग ऊर्ध्व चर्थ कदाचित अभी जो भाष्य में कहे कहते हैं कल्पना अवस्था में भी वो कल्पित पदार्थ नहीं है कल्पना के बाद भी नहीं है तो कल्पना अवस्थायाम और कल्पना जो पूरा हो गया उसके बाद तो भी और कभी भी नहीं है सर्प नहीं है कभी न पृथक इतिश्य अर्थ मह पृथक होकर के जगत सिद्ध नहीं होगा अपृथक होकर न पृथक अच्छा न पृथक अभी उत्तरार्ध कहते हैं न पृथक न अपृथक उत्तरार्ध में कहा गया उसमें पहले न पृथक आत्मा से भिन्न होकर के जगत सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार की नहीं है परस्पर पृथक होकर के ये सब सिद्ध होंगे अर्थात पृथक तो एक धर्म जगत में सिद्ध होगा ये नहीं हो पाएगा भाष्य में कहते हैं तथा अन्यन्य न पृथक प्राणादि वस्तु प्राणादि वस्तु जो सब कल्पित हुए हैं वो अन्य पृथक परस्पर भिन्न हो जाएंगे ये नहीं है दृष्टांत देते हैं यथा अश्वाद्यवान महिष पृथक विद्यते पृथक विद्यते ऐसे अन्यन्य पृथक प्राणादि विद्यते साधर्म्य वैधर्म्य दिखाते हैं ये स्पष्ट होता है जैसे प्राणादि पृथक वस्तु अन्यन्यम न विद्यते दृष्टांत देते हैं जैसे अश्व से महिषा पृथक जैसे पृथक विद्या थे नहीं है नहीं है तो एक किस प्रकार के हुआ है साधर्मी हुआ में हुआ में वैधर्मी कहते हैं तो अश्व से महिष जैसे पृथक विद्या थे इसी प्रकार की पारमार्थिक रूप से अन्य पृथक प्राण वस्तु ये सब नहीं है टीका में पृथक अनुन्याश्रयत्व दुर्वचनत्व पहले पाठ में आया था पृथक दुर्वचन एक से एक भिन्न है ये आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे सिद्ध करने चलेंगे तो आत्माश्रय अनुन्याश्रय चक्र का अनवस्था ये सब दोष आएगा स्वरूप है धर्म है वो सब कुछ सिद्ध नहीं होगा में उदाहरण तो प्राकृतिकम पृथक अधिकृत अविरुद्धम अगर पृथकत्व सिद्ध नहीं होता है आप अस्वाद महिष पृथक कैसे कह दिए वैधर्मी दृष्टांत तो कैसे दिखा दिए इसलिए कर कहते हैं वैधर्मी उदाहरण तुम प्रातिथिक अस्व महिष ये प्रातिभाषिक पृथक तो। ये कोई पारमार्थिक को पृथत्व तो नहीं है इति अधिकृत अविरुद्धम इसमें कोई विरोध नहीं है न पृथक इत्यादि व्या पृथक नहीं होगा जगत में कोई पदार्थ किसे पृथक नहीं होगा अभी कहते हैं कि अथक इसका भी कहते हैं अपृथक भी नहीं होगा भाष्य में अतो न विद्यते असत्वात्तेम पर किंचिद परमा तत्विदो ब्राह्मण विदु अतः अतः अर्थात टीका में कहते हैं देखिए द्वैत प्रागुक्त न्याय नसत्वात्थ जो द्वैत है वो असत है प्रागुक्त न्याय न तैतीसवा कारिका में कह दिए चौतीसवा कारिका में कह दिए तैतीसवा कारिका में कह दिए कि विशेष सामान्य सब कल्पित है इसलिए द्वैत कुछ नहीं है और चौतीसवा कारिका में कह दिए कि ये ना पृथक हो करके न आत्मतादात्म्य सिद्ध होंगे ना स्वतंत्र रूप से सिद्ध होंगे ना पृथक होकर के सिद्ध होंगे ना अपृथक होकर के सिद्ध होंगे किसी प्रकार की द्वैत सिद्ध नहीं होगा ये दो देती है इसलिए कहते हैं द्वैत से प्रागुक्त न्याय न प्रागुक्त अर्थात तैतीस चौतीस कारिका में जो हेतु दिया गया द्वैत सिद्ध नहीं होगा असत्वात तो होने से न तदन्यम व परेण आत्मना सह अपृथक भूत से अर्ति इसलिए ये जो द्वैत है अन्यन्या परस्पर से स्वतंत्र हो करके अपृथक स्वतंत्र रूप से अथवा परेण आत्मना सह आत्मा के साथ में होकर के परेण आत्मना परमात्मा परमात्मा के साथ में हो करके भी न से मती तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा आत्मा के साथ में होकर के भी नहीं होगा परस्पर से पृथक होकर के भी नहीं होगा भाष्य में इसको कहते हैं अतो तृतीय पंक्ति में अतः अत का अर्थ दे दिया टीका में असतत्वात अर्थात इसे मिथ्या होने से न अथक विद्यते अर्थात आत्मा के साथ आध्यात्म होकर के सिद्ध होंगे ये नहीं है न अथक विद्यते अर्थात अन्यन्यम परेण वा अर्थात ब्रमण ब्रह्म के साथ भी अपृथक नहीं होंगे अन्य अन्य भी अपृथक नहीं होंगे अर्थात अपृथक एक ऐसा कि शब्द ही नहीं रहेगा किंच एवं परमार्थ तत्व विदो ब्राह्मणा विदु इस प्रकार की ब्राह्मण लोग जानते हैं ब्राह्मण कौन है कहते हैं परमार्थ तत्व विद उन्हीं को ब्राह्मण ब्रह्म जाना ब्राह्मण जन्मना जायते शुद्रो संस्काराध्युज उच्चते वेदाध्या ब्रह्म ज्ञानादि ब्राह्मण इस प्रकार तो ब्राह्मण वास्तविक उसका भवेत विप्र अच्छा हाँ तो ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण अर्थात तो ब्रह्म ज्ञान होने से वो वास्तव ब्राह्मण है और जब नहीं हुआ जन्म ना तो कहते हैं आगे सब तो अर्थात वो कल्पित मान्य मतलब वो एक प्रकार की अर्थात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसलिए कहा जाता है शास्त्र में ये तो कैन उपनिषद में टिप्पणीकार बड़े महाराज जी कहते हैं ब्राह्मण हुआ ब्राह्मण अर्थात आजकल के महात्मा ब्राह्मण जो काम करना चाहिए नहीं किए करके महात्मा सिस्टम आ गया अगर आजकल के महात्मा अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया कोई बड़ी बात नहीं है कोई प्रशंसा करने के नहीं है क्योंकि उसी के लिए तो हुआ था नहीं कर पाया तो महान निंदा का विषय है और अगर महात्मा नहीं है उस समय ब्राह्मण नहीं है और ज्ञान प्राप्त कर लिया पूज्य है वो महात्मा नहीं है कोई गृहस्थ है और ज्ञान प्राप्त कर लिया वो पूज्य है महात्मा है और ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया वो महान निंदा का विषय है इस प्रकार की टिप्पणी कर कहते हैं ये कहना उपनिषद है ना यह चेत यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्थि नो चेद, इहाँ चेद अवेदिन महति बीनष्टि यह चेद अवेदित अगर इस शरीर में अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अथ सत्यम अस्ति जीवन सार्थक हुआ नो चेत महति बीनष्टि महान <coughs> तो इस प्रकार की वहां कहते हैं तो इसलिए महात्मा हो गया ज्ञान प्राप्ति कर लिया ये तो करना ही चाहिए तो सामान्य बात है तो हमको मतलब इसको ध्यान रखना है कि हम कितना जोर लगा रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए सामान्य बातें हमारे लिए और हम उसमें अर्थात कितना जोर लगाना चाहिए ये ननुश्मति का आगे भाष्य में कहे तो परमार्थ विदु ब्राह्मणा विदु परमार्थ ज्ञानी जो ब्राह्मण लोग वो लोग जानते हैं इस प्रकार की ज्ञानी लोग इस प्रकार के कहते हैं टीका में अतो अथवा दुर्निपत्वाद न ना किंचित नाम अस्ति इति ब्रह्म विद्या मत इसलिए दुर्निप होने से किंचित नाम द्वैत बोल करके कोई पदार्थ ये किंचित नहीं है ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का मत है दृष्टम ही द्वैतम भय हेतु तदस्पृष्ट पुनरअद्वैतम अभयम एवं उपस दृष्टम ही देखा गया है द्वैतम भय हेतु द्वैत भय का हेतु है द्वैत अर्थात मैं एक भिन्न हूँ वो एक भिन्न है इस प्रकार के दिखने से वो भय का हेतु होगा और तद अस्पृष्ट भय अस्पृष्ट पुनरअद्वैतम अद्वैत का अनुभव आएगा तो फिर भय से अस्पृष्ट अद्वैतम अभय एवं उपसंगति अद्वैत ही अभय है भाष्य में अथ अशिव हेतु तो अद्वयम् अद्वेता एव शिव इति अभिप्राय इसलिए अशिव का जो हेतु है वो नहीं होने से अशिव का हेतु हो गया द्वैत अशिव का हेतु द्वैत का अभाव होने से अद्वैता एव शिवा इसलिए जो तैतीसवां कार्य में कहा गया था तस्मात अद्वैता शिव यही ठीक है अच्छा ये चौतीसवां कार्य उच्चारण करेंगे आगे कहते हैं किमित यथोक्तम अद्वैतम सर्वेशा न प्रतिभा प्रतीति गोचरता आचरती आशंका जो विचार करे थे इसको स्पष्ट कर रहे हैं अगर अद्वैत ही वास्तव तत्व है तो यथोक्तम अद्वैतम सर्वेशा न प्रतिथि गोचरता आचरती सभी को क्यों इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान नहीं हो जाता है ये प्रश्न करते हैं इसका क्या मूल कारण है यहाँ ये ग्रंथकार के कहते हैं कोई भी वेदांत ग्रंथ में तो मिलेगा साधन चतुष्ट दृढ़ होना चाहिए नहीं तो ये काम नहीं बनेगा बीतराग भय क्रोधेर मुनिभिर्वेद पारगे निर्विकलोय दृष्ट प्रपंचोपमो निर्णी निर्णी प्रिस्टा, प्रिस्टा, प्रिस्टा, प्रिस्टा। बीतराग अयम प्रपंच उपसमो प्रपंचोपशम दृष्ट बीतराग भय क्रोधे अच्छा समय वो ओ पूर्ण मूर्ण मूर्ण पूर्ण मच पूछिष्य